सत्यशोधक रिसोर्स सेंटर सादर करीत आहे सत्र शेतकरी कर्जमाफी शेतीतील आर्थिक अरिष्ट आणि जागतिक भांडवली राजकारण वक्ते आहेत डॉक्टर रामकुमार कुमार डॉक्टर राम हे टी आय एस स्कूल ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टडीज या विभागाचे डीन आहेत तसेच त्यांची कृषी क्षेत्रातील अर्थशास्त्र या विषयावर पी आहे ऐका कर्जमाफी क्षेत्र राजन ने जैसे बात की है आज जो कृषि का जो संकट है ग्रामीण भारत में उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो राजन ने यहाँ पे रखे लेकिन मेरे भाषण में मैं सिर्फ एग्रीकल्चरल लोन वेवर जो है कर्ज माफी का जो डिमांड है मैं मैं उस पे रिस्ट्रिक्ट अपने अपने करना पहली बात, मैं कुछ रखना भारत के को हम ले रखना रेस्ट्रिक्टी बँको कोन देट्स लोन इंडस्ट्री काविस कार लोन होम लोन सबको ऍड कर कितना प्रतिशत कृषी कोता को एक नंबर हम तो करीब दस या बारा कई बैंक में आठ प्रतिशत है कई बैंक में दस प्रतिशत है कई बैंक में बारह प्रतिशत मैक्सिमम बारह तेरह तक जाता है उसके ऊपर कोई भी बैंक कृषि को लोन नहीं देता अपने टोटल लोन में एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो उसके ऊपर नहीं जाता दूसरी बात यह है कि अगर हम एस जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे एक बड़े बैंक को ले लें तो पूरा लोन पोर्टफोलियो जो है उसका उस बैंक का करीबन पड़ता है सात लाख करोड़ या आठ लाख करोड़ ये जो 8 लाख करोड़ हम पकड़ लें साढ़े सात लाख करोड़ लार्ज कारपोरेट जो हम बो, बोल हैं उनको दिया जाता है करीबन 20 परसेंट करीबन तीन लाख करोड़ जो है लार्ज कॉरपोरेट को दिया जाता है मीडियम कॉरपोरेट को मिलता है एक और दो लाख करोड़ रिटेल लोन जो हम बोलते हैं कार लोन पर्सनल लोन ये जो लोन है वो होता है एक और साढ़े तीन लाख हो गया हम सात तक पहुंच गए अभी जो बचा हुआ है वो मिलता है किसान इसलिए हम मैंने बोला कि 8 या 10 प्रतिशत के ऊपर किसान को कहीं भी लोन बैंकिंग सिस्टम से नहीं मिले क्यों ये बोल रहा हूँ मैं मैं दूसरी बात है, अगर हम सभी लोन अगर हम ले लें उसको लोन साइज के हिसाब से लोन का जो साइज है उसके हिसाब से हम क्लासीफाई करें उसको। तो आरबीआई करता है पच्चीस से कम कितने लोन है साइज वाला एक लोन 25 पच्च हजार पच्चीस हजार साइज है मिळता है शून्य प्रतिशत पाच प्रतिशत टोटल लोन का पच्चिस हजार किन जो है किसान जो हम बोलते हैं वो लेता है 25-30,000 कृषी बाय सभी लोन की बाजार दो लाख करोड तक फायगे आता इन दोन ऍड करे दो लाख लोन हैरे बँकिंग सिस्टमे वो होता है 8 प्रतिशत से कम उससे ज्यादा अगर हम इसको 10 दाख तक लेके जाएं 10 के कम लोन है वो काँक टोटल बँक क्रेडिट का 20 प्रतिशत के नहीं जाता ऊपरात अभिन दुसरे एंड मे ये तो छोटा एंड है तो बड़े एंड में हम अगर हम जाएंगे तो हमको पता चल जाता है कि 43,000 लोग, 43 लोग उनको पूरे का आधा मिलता है पूरे बैंक क्रेडिट का आधा फोर्टी एट परसेंट है फिफ्टी राउंड ऑफ कर लेंगे तो 50% परसेंट ऑफ लोन जो है बैंकिंग सिस्टम से जो है वो मिलता है सिर्फ 43,000 लोगों को स्य हजार लोगो कोलता है मेन पार्ट है फोर्टी थ्री थाउसंड मे गारा हजार लोक ज्या मिळता ज्या बहुत आंकडे मे रो तो येई दूसरी बाटल बँक लोन मे कृषी कोणा मिलता दुसरा टोटल बँक लोन का साइज के हिसबसे कसको मलतासको नाही मिळता रिलेटिव्ह साईज क्या तीसरी बा क्या है अभी? NPA की बात हो रहे है। उसको एनपीए बोला जाता है एनपीए का डेफिनेशन होता है कि अगर आपने कृषि के मामले में एनपीए होता है कि दो सीजन तक आपने या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों नहीं दिए तो वो एनपीए बास्केट में आ जाता है और दूसरे में अगर आपने 90 दिन या 100 दिन तक कुछ एक्टिविटी आपके प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस देटली कृषी का एनपीए जो है वो बाकी सबसेक्टर्स कंपेयर करेगे तो सबसे कम है कुकी कि किसन एक डिसिप्लिन है भारत का सबसे डिसिप्लिन बोरोवर कौन है या सवाल अगर पूछा जाएगा तो उसका जवाब होगा भारत का किसान उसका एनपीए जो है सिक्स परसेंट एग्रीकल्चर लोन देने में मुश्किल हो जाती है, तो उसको NPA जाता है। लेकिन हम इंडस्ट्री का देखें एनपीए जिसको ज्यादातर लोन मिलता है बैंकिंग सिस्टम से उसका एनपीए पंद्रह प्रतिशत है जब किसान का एनपीए सिक्स परसेंट है तो इंडस्ट्री का होता है पंद्रह मार्च दो और सेप्टेम्बर 2016, हजार सोलह महीना दो, दो आंकड़े हमारे अम, पास जो अभी अवेलेबल है वो अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर का जो एनपीए है कृषि का जो एनपीए है वो मार्च 2016 में 6% था 6% प्रतिशत था और सेप्टेंबर 2016 में भी छह है, एक सीजन हो गया 6% छह इंडस्ट्री का अगर हम देखेंगे तो मार्च में था 10% और औरसेप्टेंबर में हो गया 15% 15% मैंने थोड़ी पहले वो पंधरा प्रतिशत पंधरा प्रतिशत मेडि है करोड प्रतिशत मतलब पाच पा, प्रतिशत नाही बोला एक्चुअल अमाऊंट एन पी एस अभि बाजी कर्जमाफी कर्जमाफी जो है अगर बँक मे काम करणे लोक कर्जमाफी डेली होती कर्ज माफी बैंकों के लिए कुछ नई बात नहीं है हर साल हर महीने बैंक कर्ज माफी करते हैं यही है <laughs> OTS। OTS। OTS के नाम पर बहुत होता है जो बाहर बोला नहीं जाता क्वाइटली करते हैं जो बाहर कर्ज माफी ये, ये सब नहीं बोलते हैं ओटीएस दे दिया बस ओटीएस को कोई कर्ज माफी नहीं बोलता है लेकिन अगर हम पूरा एड करेंगे बैंकों ने 2013-2016 तक दो साल तेराजार हम देखेंगे तो भारत के बैंकों ने करीब के आसपास के जो लोन है, उसको माफ कर या दुसरी कस डेड से दो लाख करोड रुपया जो है वो माफी करी आता वेदर आता क्यो ला कर्जमाफी होई वीथी दो हजार आठ मेसले होईथी 1990 में बीपी सिंह की सरकार थी तब तो इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के बाद भारत में किसान के लिए सिर्फ दो ही कर्ज माफी हुई है 1990 में और में थाउजेंड एट में बीच -पीच में किसान को भी थोड़ा OTS मिला है मैं उसके मामले में बाद में बात करूंगा लेकिन मेजर कर्जमाफी जो है सिर्फ दो है अभी कर्ज माफी क्या खराब है कर्जमाफी की कोई खराबी नहीं है इंडस्ट्री के लिए भी खराबी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए भी खराबी नहीं है आप क्या क्यों लोन लेते हैं लोन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए लेते हैं एक आर्थिक अवश्य के लिए लेते हैं वो कभी फेल हो जाता है कभी सक्सेस हो जाता है अगर आपने कृषि के लिए लिया तो आपने बीज बोया और बारिश नहीं हुई क्रॉप फेलियर हो गया तो आप वापस नहीं दे पाएंगे आपने एक दुकान खोली सोचा कि अच्छी खरीदारी होगी दुकान से कोई नहीं या तो मोदी ने डिमोनिटाइजेशन कर दी तो कोई आया नहीं दुकान में सभी हो सकता है ऐसे कुछ भी हो सकता है तो लो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब करते हैं उसमें रिस्क जो है वो इनहरेंट है वो रिस्क के वजह से कभी वो अच्छा चलता है कभी अच्छा नहीं चलता है एक अलग कैटेगरी है जो डिलिबरेटली खराब काम करता है विजय मल्या जैसे लोग वो अलग बात है जिसको जो आठ हजार करोड़ लेके वो वो स्प्लैश करते हैं उनको वो, वो हम हम उनकी बात नहीं कर रहे जो जेन्युन इन्वेस्टर है उनकी बात कर रहे हैं तो एनपीए इंडस्ट्री क्यों ए, वन टाइम सेटलमेंट वगैरह इंडस्ट्री क्यों मांगता है इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों मांगते हैं वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन में है हमारे डोमेस्टिक डिमांड जो है काफी कम हो गई हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफी नहीं है उसके वजह से कुछ हो खरीदारी नहीं हो रही है मार्केट जो है काफी स्लो चल रहा है तो हमें जितना प्रॉफिट हमने सोचा था मिला नहीं उसके लिए हमको ओ टी की जरूरत है और बैंक्स कभी कभी दे भी देते हैं प्रॉब्लम जो है कमी होता प्रॉब्लमातो हजार गारा केल मे दो हजार तेरा चौदा का एक सर्व छोड के किती एक सर्व मे कृषी ग्रोथ रेट ही डी ग्रोथ रेट है प्रतिशत से ज्यादा नहीं गई है 1.5% से ज्यादा ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल जीडीपी में हुई ही नहीं है 2011 के में। उसी के उसी अंदर सा, तीन साल में में 2012-13, 14-15, 15-16 वो था था 0.2, 0.5 इस तरह का ग्रोथ रेट में था। ग्रोथ रेट मतलब एक्टिविटी है ही छोटा हो जाता है तो अगर एक एंटरप्राइज ऐसा है आज जिसको एक्चुअली कर्जमाफी की जरूरत है वो उसके वजह से उसका एंटरप्राइज बुरी तरह से चल रहा है, है? छह साल, हो साल में तीन साल में नेगेटिव ग्रोथ रेट दो साल में वन पॉइंट फाइव ग्रोथ रेट इस सेक्टर को कर्जमाफी की सबसे ज्यादा जरूरत आज है और हम जो इंडस्ट्री के लिए जो प्रिंसिपल अपनाया जाता है अगर वही प्रिंसिपल हम एग्रीकल्चर के लिए भी अपनाएं तो किसान सबसे एलिजिबल आदमी है एक कर्ज बाकी के लिए आज ए, इसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं राजन ने थोड़ा उसके बारे में आ, की है इसी पीरियड में अगर आप देखेंगे हम विलेज सर्वे करते रहते हैं तो 2008 में हम एक विलेज में गए गांव में गए विदर्भा में तब एक एकड़ कपास के लिए इनिशिल इनवेस्टमेंटल नॉट इनिशियल टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टिवन एक एक कल्पले सर्व उशी गावे पला जो आठ सर्व पहिले रुपया एक एक लगता रुपयाीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कल्टिवन पीरियड मे हम दाम का देखें आउटपुट प्राइस जो है एग्रीकल्चर का अगर आप देखेंगे तो बहुत स्लोली वो ऊपर जाता है एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर आप देखेंगे तो क्विंटल के लिए दस रुपया बीस रुपया एक साल में बढ़ता है उससे ऊपर नहीं पड़ता कभी कभी बोनस बोल के एक और दस रुपया दे देते हैं तो जिस स्पीड से इनपुट प्राइस जो है ऊपर बढ़ रहा है फर्टिलाइजर का पेस्टिसाइड का सीड का यह जो बढ़ रहा है उस स्पीड में कहीं उसके पास भी नहीं जा रहा है आउटपुट प्राइस का जो ग्रोथ है वो आसपास भी, भी फार्मिंगिटी का है काम होत जो, जो खर्च होती है वो आज बहुत छोटी हो गी कम होई अगर हम गवमेंट का बजट देखे पिछले चार सहा या पाच सर्व का बजटे तो एग्रिकलचर के ऊपर जो खर्च जो सेंट्रल गव्हर्नमेंट की जो होती हा उसकी बढोतरी वो कुछ हजार में जाता है वो सिर्फ के लिए भी जो प्राइस राईस होता एडजस्ट नाही होता है। वो हजार तेरा चौदा मे एग्रिकलचर के लिए था, दो लाख बीस हजार कोटी रुपया के आसपास अगर पिछले बजट मे देखे तो दो हजार चारिस हजार करोड मतलब बीस या तीस हजार करोड जो आहे पिछले चार पांच साल में बढ़ोती हुए, वो तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उस हो कृषि के क्षेत्र में सब्सिडी जो राजन ने बोली इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इरीगेशन के क्षेत्र में एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में बी टी कॉटन की बात बोली राजन ने बी टी कॉटन में अगर हमने पब्लिक सेक्टर इन्ट नागपूर निक्षेप अगर आज किनो कोर की बिकानेरीमा बी टी जो है, है बीएन बी बी -बी उत्पादन करते रुपये मेल जाते आज कसन आठ सो रुपया दे राहत डेवलप कंट्रीज को देखें वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो टोटल एग्रीकल्चरल जीडीपी का दो प्रतिशत जो है वो एग्रीकल्चरल रिसर्च में लगाते हैं इन्वेस्ट करते हैं भारत कितना करता है शून्य दशमलव पांच प्रतिशत इसलिए चीन की हम अगर बा, बात देखेंगे चीन में भी बी कॉटन है अगर चीन ने क्या किया चीन ने मॉन्सेंटो मॉन्सेंटो को बैन वैन नहीं किया लेकिन पब्लिक चाइनीज एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जो है उनकी जो एग्रीकल्चरल पब्लिक एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम है उसमें पैसा लगाया और चाइनीजी ऑफ बीटी कॉटन जो है उसका उत्पादन किया वराइटी का मतलब क्या होता है कि आप सीड को सेव करके नेक्स्ट ईयर में आप उसकी सोइंग कर सकते हैं नया सीड खरीदने की जरूरत नहीं है इस वेराइटी जो है प्राइवेट कंपनी कभी बनाएगा नहीं नाही बनाय की अगले साल सर्व आय बीज वो क्या करता है? काम सेव्ह करता है? तो का क्या सोइंग कर करता बहुत कम मिले कंपनी केरदना पडेगा वेस्ट प्रॉफिट बनता चीन ने इसको करतो का मतिकली नाही प्राइस कर दामे पे बीज नाही भेट सगळे आज च का जो नाईन्टी परसंट बी टी कॉटन जो है वो पब्लिक सेक्टर वेरायटी भारत का जो बीटी कॉटन है 90 प्रतिशत जो है प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड हायब्रिडिट हॉस्ट बढ गेस्टिस कसन कास्ट गे बहुत सारे चिज बँको की बायगे तो गर्नमेंट क्या बोलता है दस लाख करोड जो है वो टोटल किसन केली जो लोन है वो दस लाख करोड तक हम दे वो सही बात है, देते सी बाहेन लाख करोड जो इस दोटल तो एग्रीकल क्रेडिट गिवन टू फार इन तीन प्रॉब्लम टू लाख कृषी का लोन है सिर्फ 45% उसमें ऐसा है इस 10 लाख करोड में, जिसका लोन साइज जो है वो 2 लाख से कम है 2 लाख के ऊपर कौन किन लोन लता कोणी 50 से प्रतिशा कृषी का लोन दो लाख के ऊपर का कॅसे बन गया? गेले बन कसनो कि कोता को और को जाता है। दूसरी बा बँक ब्रांच जो आहे रूरल हो सकते सेमी अर्बन हो सकते अर्बन हो सकते मेट्रोपॉलिटन हो सकते किसन का लोन काही रूरल से जे नाही तर सेमी अर्बन जे से लेकिन भारत का कृषि का लोन का जो वन थर्ड जो है 30% के आसपास जो है 30% के आसपास जो है वो जाता है अर्बन और मेट्रोपोलिटन ब्रांचेस से दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई कोलकाता यहां सबसे जाता है ये कौन जाता है तो कोलकाता में हमने पूछताछ की तो लोग बोलते अरे आई का ऑफिस तो इधर ही है तीसरी बात किसान को कौन से महीने में कर्ज की जरूरत होती है जून के महीने में नहीं तो नवंबर के महीने में जो क्रॉप सोइंग करता है तब लेकिन भारत के थोड़ा अजीब इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो 40% परसेंट ऑफ चालीस कृषि का लोन फेब्रुवरी और मार्च में देते हैं फेब्रुवरी और मार्च में 40% परसेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट दे देते हैं ये कौन किसान है जो फेब्रुवरी और मार्च में लोन लेता है बात सही है किसी ने लोन ली है प्रॉब्लम है ये कि वो किसान नहीं था कोई और था तो इसका मतलब यह है कि 10 लाख करोड़ जो है जो बात करते हैं उसका आधा भी किसान तक नहीं पहुंचता है उसके वजह से क्या होता है ग्रामीण इलाकों में साहूकारों की जो संख्या है काफी बढ़ गई बैंक से ज्यादा साहूकारों को डेटा है और ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे नाम का एक सर्वे है सरकार का नाइनटीन में दो में दो में दस दस साल में सर्वे करते हैं उसका डेटा हम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा किसान नाइन नाइनटी में अगर 100 रुपया लोन लेता था टोटल उसका आ, 65 फाइव रुपीज आउट ऑफ 100 रुपीज वो लेता था फॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर यानी बैंक या भी आए सबसे सिक्सटी 65 रुपीज लेता था फॉर्मल आज दो हजार तेरह के 20 साल के बाद फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन के बीस साल के बाद अगर आप देखेंगे तो वो सिक्सटी बन गया है फिफ्टी वो दस रुपया जो बीच में आता है जो कम हुआ है वो आज लेता है मनी लेंडर से या साहुकार से जो सात प्रतिशत में मिलना चाहिए वो मिलता है आज 20, 25, 30, 40 जाता है ये भी एक एडिशनल कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन बढ़ जाता है तो किसान का जो संकट क्या है फर्टिलाइजर प्राइस पेस्टिसाइड प्राइस सीड प्राइस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ये सब जो है एक साथ बढ़ गया है इसलिए मैंने जो बोला जो एक एक के लिए 6,000 से काम चला लेता था आज 30 या 35,000 की जरूरत उसको पड़ती है पॉइंट यह है कि अगर एक इकोनॉमिक एंटरप्राइज इस तरह की संकट में है तो उसको कर्ज माफी देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है एक और बात बोलता हूं ट्रैक्टर लोन मैंने ट्रैक्टर की बात की ट्रैक्टर के लिए कभी कभी ओ हो जाता है ट्रैक्टर लोन के लिए लेकिन ट्रैक्टर लोन का एक अजीब सिचुएशन यह है कि अगर एक किसान जो है छह लाख तक जाता है ट्रैक्टर का दाम उसमें पांच लाख मिल जाता है एक बहुत से लोगों पांच लाख ले लिया बैंक से पंद्रह प्रतिशत इंटरेस्ट था होम लोन जो है आठ प्रतिशत में मिल जाता है ट्रैक्टर लोन पंद्रह प्रतिशत में मिल जाता है ठीक है पंद्रह प्रतिशत इंटरेस्ट दे के देख दे दे सात लाख तक आगे पाच लाख तक इंटरेस्ट देके देके लाख तक बँक नाही हो सभे ओ टी एस ओ टी एस किंवा प्लस टू नाईन लोन बंद कर ने पाच लाख मे ट्रॅक्टर खरीदा वर जे ओ टी एस केंद हुआ तो हो तो ये, ये क्यों होता है ये ओटीएस की जरूरत क्यों पड़ी ओटीएस की जरूरत इसलिए पड़ी कि किसान संकट में है वो ट्रैक्टर का लोन वापस नहीं दे, दे पा रहा था तो वही संकट की जो प्रिंसिपल है वो बाकी कर्ज माफी में क्यों नहीं अप्लाई होता है होनी चाहिए ज्यादा यहां पर बोलना नहीं चाहूंगा मैं यही बोलना चाहूंगा कि किसान की जो संकट की जो अवस्था है वो इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन फॉर ए कर्जमाफी इन इंडिया टूडे दट इज लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है उसमें जब हम जे मांग रखते हैं, हमें रे पता होनी चाहिए, कि होणारी एक बँडेडेड होती है, जो लगाते हैं वो होती है, वो जो है, वो जो है, जो जो जो होती वो वो वो उसको टच नाही करता है, हमें हमें वो उसकी जानकारी रखनी चाहिए, जी रखणी of government expenditure in agriculture, inability of banks to give credit to farmers adequately, इनेबिलिटी ऑफ द गव्हर्नमेंट टू प्रोवाइड इनपुट एट रिजनेबल प्राइसेस टू फार्मसो अवस्था ये जब तक नहीं होगा सरकार इरिगेशन में इन्वेस्ट नहीं करता है, रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनवेस्ट नाही करता येई बदले एक संकट दुसरी संकट तक जाताही कर्ज माफी की मांग जो आहे हर आठ सहा या दस सर्व आहेसरी कर्ज माफी जो है साहूकार की लोन मे कमी अप्लाय नाही होगे मांग रख सकते हैं वो, वो होगा नहीं वो वो होने वाला नहीं, क्योंकि वो नहीं क्योंकि हो सकता अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैं बोलूंगा 7 लाख रुपया लोन लिया था, और आप थोड़ा राजन को 7 लाख दे दीजिए और मैं हम एक प्री डेटेड एग्रीमेंट नाम बना लेंगे ऐसा लोन लिया है तो वो क्या है ये इंप्लीमेंट नॉन इम्प्लीमेंटेबल है ये साहूकारों के लोन को जो कर्ज माफी हो नॉन इंप्लीमेंटेबल पॉइंट यह है कि मांग किसान सभा और सब लोग रख सकते हैं लेकिन वो नाही होने वाली नहीं है लेकिन बात उसका है कि अगले पाच साल में या छे साल में गमेंट पब्लिक बैंक जो है, उनकी ॲक्टिविटी ज्यादा स्प्रेड हो और साहूकारो कोण होल्ड हैसो कोक्त करी और ओव्हर ए पीरिड ऑफ टाइम बँको कोर कर्ज द्याय वही इसका सोल्यूशन है मांग तो रख सकते हैं वो अलग हो। तो इसमें भी उसमें उसका भी कर्ज माफी के से ज्यादा संबंध होने वाला नहीं है कर्ज माफी अगर होगा वो सिर्फ सरकारी बैंक का होगा और किसी और का होने की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी आ, कम है आ, अभी बात यहां पे खत्म करूँगा